ये है आपकी पसंद आपकी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार

दोस्तों आज मैं बहुत बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ कश्ती में बैठकर तूफानों का सामना करने यानी कि एक एडवेंचरस वेज पर दरअसल कुछ दिनों पहले मैंने आपसे वादा किया था कि कश्ती और तूफान विषय पर आप जो गीत मुझे भेजेंगे उनके आधार पर मैं एक विशेष आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुत करूँगी याद आया आपको

हाँ तो बस मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि मेरा जादूगर दोस्त न जाने कहाँ से प्रकट हो गया और कहने लगा तुम जरा भी चिंता मत करो तुम तो बस गानों की और गाने भेजने वालों की लिस्ट मुझे भेज दो और एक एडवेंचरस वर्ज पर जाने की तैयारी करो और हाँ 22 अप्रैल को रात ठीक नौ बजे नशा ही नशा के प्लेटफॉर्म पर अपने साथियों के साथ पहुँचाना

जहाँ मेरी प्यारी तूफ़ान मेल तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी तो बस ये हूँ मैं और ये रही तूफ़ान मेल और मैं तो जा रही हूँ एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया में और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए तो क्या आप भी चलेंगे मेरे साथ तो मज़ा तो बहुत ही आएगा इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको तो चलिए अरे जसबीर जी

आपने बेहतरीन क्वालिटी में सारे गीत ले लिए ना और गजेंद्र जी आप भी लिस्ट चेक कर लीजिए उन मेंबर्स का जिन्होंने हमें ये गीत भेजे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ेगी ओ सब कुछ तैयार है हाँ तो फिर ठीक है तो चलिए बैठ जाते हैं तूफ़ान मेल में आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेन में तो बैठ गए पर यह ट्रेन चलेगी कैसे इसे चलाने वाला तो कोई है ही नहीं

अरे जनाब हम चलाएंगे इसे यूएसए से अभय जैन जी और मुंबई से डॉक्टर सतीश कनेकर जी के भेजे उन्नीस की फिल्म जवाब के कानन देवी के गाय पंडित मधुर के लिखे और कमल दास गुप्ता के संगीत बद्ध किए हुए इस गीत को बजाकर अरे नाम लेते ही ये चल पड़ी हमारी तूफान मेल

इए जोन सचलते

आ गया क्या शुरुआत है जानते हैं इस गीत के पीछे जो साउंड ट्रैक चल रहा था रेलगाड़ी का वो असली तूफान मेल की ही आवाज थी जिसे खास तौर पर ट्रेन में बैठकर रिकॉर्ड किया गया था तो ये स्टीम की आवाज जो है वो असली तूफान मेल की ही है कितना अद्भुत है ना अरे ये तो पहुंच गए हम चलिए चलिए सब उतर जाइए वो देखिए

खुले आसमान के नीचे बहती हुई ये नदी कैसे अपनी बाहें पसारे है वो देखिए वो रही कश्ती चलिए चलिए जल्दी चलिए और सवार हो जाइए इस पर, पर इस कश्ती को चलाने वाले कहाँ हैं या फिर इसे भी हमें ही चलाना है कोई बात नहीं हम ही चला लेते हैं

फिल्म नदिया के पार का मेरी पसंद का ये गाना बजाकर जिसे मेरे अनुरोध पर अहमदाबाद से शारदुल मजमोदार जी ने भेजा था फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी गीत गाया था ललिता देवलकर चीतलकर पी चंदन और एस एल पुरी ने लिखा था इसे मोती बिय ने और तर्ज बनाई थी सी राम चंद्र ने अरे ये क्या इस गीत की डिटेल सुनते ही ये तो चल पड़ी

मुझे लगता है गाना खत्म होने तक तो हम समंदर में होंगे

यहाँ पर है मल हवा नदी के पार दे उतार छपक छपक चले तो छपक छपक चले तो नहीं है मलहबा आई पूर्वाई के आहा आहा आहा आहा आहा

की तुरी अखिया से अखिया मुरी

बनी है मल हवा नदिया के पार दे उतार आहा आहा झपक छपक चले तो छपक छपक चले तो नहीं अरे मल हवा आई पूर्व के बहा

गोरी मारे हो नजरिया के बीच बसे अखिया के बीच हसे गोरी की सुरतिया हो गोरी की सुरतिया हमको है आसरा तुहार हो हमको है आसरा तुम्हार कठुआ के नहीं

यहाँ पर नहीं है मल हवा के पार दे उतार आहा आहा हा, आहा आह चपक चपक चले तो चपक चपक चले तो नहीं है मल हवा हाई पुरवाई के बहा आह आहा हा, आहा आह

यह नहीं है मलहबा नदी के पार दे उतार आहा आहा आहा छपक छपक गले छपक छपक गले तो रे नहीं मलहबा आई पूर्व के बहार आहा आहा आहा चपका चपका चपका चपका चपका चपका आहा आहा

लीजिए गाना तो खत्म हो गया अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं अरे ये क्या हो रहा है अचानक अंधेरा क्यों छा गया अरे कोई है रुकिए कुछ रोशनी सी आ रही है अरे ये क्या ये कहाँ आ गए हम ये क्या है लकड़ी की नाव कहाँ गायब हो गई अरे ये तो जलपरी है जादुई जलपरी

मैजिकल मोमेट कितनी विशाल कितनी सुंदर जैसे समुन्दर की रानी वो देखिए हम तो समुंदर में आ गए मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वो देखिए उस स्क्रीन पर कुछ लिखा है चलिए पढ़ते हैं लगता है मेरे जादूगर दोस्त का संदेशा है नमस्कार दोस्तों जादुई जलपरी यानी मैजिकल मोमेट पर आपका स्वागत है

ये अपने आप में एक अनोखी कश्ती है ये सही मायनों में जादुई है ये संगीत से चलती है आपके भेजे चालीस गाने इस कंप्यूटर में हैं इसके साथ कुछ पहेलियाँ भी हैं उन पहेलियों को पूछते हुए सही जवाब देने पर यानी सही गीत उसकी डिटेल्स के साथ बताने पर ही ये कश्ती चलेगी और हाँ

एक हफ़्ते के इस सफ़र के बाद आप किनारे तभी पहुंच पाएंगे जब आप उन सभी 19 मेंबर्स के कम से कम एक एक गीत इसमें शामिल करेंगे जिन्होंने आपको कश्ती और तूफान विषय पर गाने भेजे थे आपके सामने एक मैप है जिससे आपको पता चलेगा कि जलपरी आपको कहां ले जा रही है इस सफ़र में कुछ चुनौतियां भी हैं

और कुछ अद्भुत अनुभव भी जितनी जल्दी पहेलियाँ सुलझाएँगे उतना ही ज़्यादा आपका सफ़र दिलचस्प रहेगा एक बात और आज शाम तक आपको जादुई द्वीप पर किसी भी हाल में पहुंचना है नहीं तो ये द्वीप नष्ट हो जाएगा और आपको एक हफ्ता बिना कुछ खाए पिए समुंदर में ही गुजारना पड़ेगा तो जल्द से जल्द पहेलियाँ सुलझाइए और शाम तक जादुई द्वीप

यानी मैजिकल आइलैंड पर पहुंचने की कोशिश कीजिए आशा करता हूं कि जादुई जलपरी पर आपका ये सफर आनंदमय और यादगार रहेगा तो आगे बढ़ने के लिए आपकी पहेली ये है चाहत का जब मजा है कि वो भी हूं बेकरार दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई गजेंद्र जी वो लिस्ट तो दीजिए

देखिए दो गीत हैं इसमें एक है कानपुर से नीतू मिश्रा जी और चंडीगढ़ से एसपी गोयल जी का भेजा हुआ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उन्नीस की फ़िल्म आन का गीत जिसे लिखा शकील बदायूनी ने और तर्ज बनाई नौशाद ने और दूसरा गीत हमें भेजा था पटियाला से सुनील वर्मा जी ने

आ, ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में उन्नीस की फिल्म यहूदी से था जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने तो बजा दीजिए और वो चल पड़ी हमारी जलपरी वाह मजा आ गया और ये लीजिए आ गई एक और पहेली कीजिए इजहार मोहब्बत चाहे जो

दिलु में छुपा के प्यार का तूफान ले चले

हम आज अपनी मौत का सामान ले चले मौत का सामान ले चले दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले

मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह हमें उल्फत की राह हमें मितता है कौन देखिए उल्फत की राह हमें

ले चले हैं आन तो हम जान ले चले मौत का सामान ले चले जिलों में छुपा के प्यार का तूफान ले चले

हाँ, मंजिल पे होगा फैसला के हाँ, किस्मत के खेल का हा किस्मत के खेल का मंजिल पे होगा फैसला लिस्मत के खेल का

करके जो दिल का खून वो मेहमान ले चले मौत का सामान ले चले दिल में छुपा छुपाते प्यार का तूफान ले चले

काम हो जिंदगी में जिंदगी जैसा तो कोई काम हो अरे ये तो हम सबका फेवरेट गीत जिसे भेजा और पसंद किया था नागपुर से चंद्रशेखर बन्नागरे जी ने अहमदाबाद से शारदुल मजमूदार जी ने और मुंबई से ताराचंद सावला जी ने फिल्म 1960 की गर्लफ्रेंड आवाज किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की

गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार हेमंत कुमार जसबीर जी बजा दीजिए गाना

का खामो सफर है शाम भी है तनई भी दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी कश्ती का खामो सफर है

है तन्हाई भी दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी आज मुझे कुछ कहना है आज मुझे कुछ कहना है

लेकिन ये शर्मिल निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ खुद मेरी बेताब उमंगी थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ आज मुझे कुछ कहना है आज मुझे कुछ कहना है

जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो जो है मेरे ख्वाबों की मंदिर दुश्मिल की बात न हो कहते हुए डर सा लगता है कह कर बातन को बैठूं।

ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथन खो बैठूं। कब की तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ कह भी चुको जो कहना है मैं हाथ लगाए बैठी हूँ

बात समझ ली अब से क्या कहना है आज नहीं तो कल कह लेंगे अब तो साथ ही रहना है कह भी चुको कह भी चुको जो कहना है छोड़ो अब क्या कहना है

ना जाने किधर आज मेरी नाव चली रे चली रे चली रे मेरी नाव चली रे क्या बात है मज़ा आ गया अरे गजेंद्र जी आप इतने ध्यान से मैप में क्या देख रहे हैं कुछ गड़बड़ है क्या क्या कहा हमारी कश्ती जेसोर जा रही है वहाँ पर भंवर है कहीं गीत डालने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई

अरे ये तो सच में भंवर की ओर जा रही है अब क्या करें अरे वो देखिए स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कुछ लिखा है चलिए पढ़ते हैं हिसारे जात से कटकर तो जी नहीं सकते भंवर की जत से यूं महफूज अपनी नाव न ना रख मतलब हम सचमुच भंवर में जा रहे हैं हे भगवान किस पागल से मेरा पाला पड़ा है

ये मरवाएगा किसी दिन मुझे जसबीर जी जल्दी से उन्नीस की फिल्म पालकी का वो गाना बजाइए जिसे हमें भेजा था बीकानेर से छोटू खान जी ने कानपुर से नीतू मिश्रा जी ने और भावनगर गुजरात से किशोर व्यास जी ने गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद

नारा मिल जाए दिल की कर

गई पर अब इसमें से निकलेंगे कैसे गोल गोल घूमते घूमते मेरा तो सर चकरा रहा है अब तो भगवान ही मालिक है अरे अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो बताओ क्या पूरी जिंदगी ऐसे गोल गोल घूमेंगे यहां हमारी जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सोच रहा है हाँ वो आया मैसेज अरे रुको तो सही पढ़ने तो दो कितना गोल गोल घुमाओगे हाँ

अब ठीक है अब पढ़ती हूँ अच्छा यकीन नहीं है तो कश्ती डुबा के देख इक तू ही ना खुदा नहीं ज़ालिम खुदा भी है अरे गजेंद्र जी एक गाना भेजा था दिल्ली से के एस मोंगा जी ने मन्नाडे की आवाज़ में उसकी डिटेल्स तो दीजिए जसबीर जी प्लीज़ ये गाना बजाइए उन्नीस की फिल्म सैर परिस्तान इस गीत को लिखा था शकील नुमानी ने

और संगीत दिया था सुरेश तलवार ने मवद में है मेरी कश्ती किनारा धूल

ही तेरी रहमत का सहारा ढूंढता हूं मैं जबा पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है

सुना है तेरी रहमत का सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है दवा पर जब सभी सीखी थे

क्या कही कैसे तुम है रंज क्या क्या है हैंग क्या क्या है तुझे आवाज देते हैं तुझे आवाज देते हैं जो तेरे नाम लेवा

रहने से तेरी धान पर इल आता है सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है दबा पर जब कभी घबरा के

कदम करता है याद तू हमेशा अपने बंदों पर घटाए घूमती है घटाए घूमती है की है मस्तों पर तेरे से

तेरे प्याग लगों तक काम आता है सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है दबा पर जब कभी घबरा के

हे hey भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कम से कम गोल गोल घूमना तो कम हुआ पर यह कश्ती आगे क्यों नहीं जा रही अभी तक भंवर में ही क्यों है अरे अब क्या करना है कोई बताएगा क्या हम्म ये आया मैसेज लिखा है एक का दो गीत मुखड़े में कश्ती दिल में प्रीत बिरहा की तान जुदाई के गीत

अच्छा लाइए तो ज़रा लिस्ट दिखाइए एक गायिका दो गीत मतलब या तो लता मंगेशकर या फिर सुरिंदर कौर मुखड़े में कश्ती यानि कश्ती शब्द केवल गाने की शुरुआत में आता है बिरहा के गीत मतलब सैड सॉन्ग्स मेरे ख़्याल से सुरिंदर कौर वाले दो गीत ही सही हैं

एक तो 1951 की फिल्म बुजदिल का गीत जिसे चंडीगढ़ से जसबीर जी ने और पुणे से सुनील देशपांडे जी ने भेजा था और दूसरा 1948 की फिल्म शहीद का गीत जिसे भेजा था गुरुग्राम हरियाणा से मनी दावर जी ने बुजदिल का गीत लिखा था कैफी आज़मी ने और संगीत दिया था एस डी बर्मन ने और शहीद फिल्म के गीत

के गीतकार थे राजा मेहदी अली ख़ान और संगीतकार ग़ुलाम हैदर क्यों जलपरी जी सही कहा ना तो सुनते हैं ये दोनों गीत सुरिंदर कौर की आवाज़ में

हाँ <sum>

परी के पंख कहां से निकल आए अरे ये तो एक गोले में बदल गई जैसे सबमरीन हो गई ये समुंदर के नीचे की ओर क्यों जा रही है हमने तो सही गाने बजाए थे अरे ये क्या है कितना अद्भुत ये कौन सी दुनिया में पहुंच गए हम कहा ले चले हो बता दो जादूगर समुंदर के नीचे ये कौन सा जहां है

अरे ये तो कोरल रीफ लग रही है मेरा कितना मन था इसे देखने का सब कितना रंग बिरंगा है समुद्र के नीचे एक अद्भुत संसार कितनी सारी मछलियां जेलीफिश कितना सुंदर ये आया मैसेज कोरल रीफ से बाहर निकलने का समय आ गया है इस पहेली को सुलझा कर जितनी जल्दी हो सके

जलपरी को समुदर की सतह पर ला दीजिए नहीं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी जान भी जा सकती है और पहेली है अपनी अपनी किस्मत है आबाद कोई बर्बाद कोई जसबीर जी जल्दी से ये दो गाने भेजिए पहला गीत यूएसए से अभय जैन जी का भेजा हुआ जगमोहन की आवाज़ में उन्नीस की फिल्म आरजू से जिसे लिखा था ख्वाजा किद्वई ने

और तर्ज बनाई थी सुबल दास गुप्ता ने और दूसरा जो गजेंद्र जी ने बेंगलोर से और सुनील देशपांडे जी ने भेजा था 1949 की फिल्म कमल का गीत जिसे गाया था गीता दत्त ने तर्ज बनाई थी एस टी बर्मन ने और लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने अरे वो चले जलपरी ऊपर की तरफ हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है

बस अब गीत खत्म होने से पहले यहाँ से बाहर निकल जाए कश्ती स्वाप को मौ जो का मिला कश्ती स्वाप को

मौजों का सहारा न नमिल नाम है जित का महा पत बो किनारा नमिल है नाम है जित का महा पत्त बो किन्नारा

मिला मैं हूं अब और मेरे दिल की अंधेरी दुनिया दिल की अंधेरी दुनिया की अंधेरी दुनिया।

कोहवत जित की वो तारा न नमिलात जित की वो तारा न नमिला

नगर जिनकी हस्तान थी इना को मैं कभी एक कुछ का

पत्र का इशारा न मिला एक कुछ का मार पत्र का इशारा न मिला मैं वो

हरवा हूँ जितने के जनी

गा, ये तारा नमिल कष्ट को मौजों का तारा हाय

किनारा मिल गया ढूंढती थी जिसको आंखें वो सहारा मिल गया मिल गया है मिल गया मेरी कश्ती को मोहब्बत का

नारा, अरे वो जादूगर अब भी कोई पहेली बाकी है क्या यह लीजिए जवाब आ गया नहीं फिलहाल तो नहीं थोड़ी ही देर में आप मेरे जादुई द्वीप पर पहुंचेंगे यहां आपको एक हफ्ता गुजारना है यहां आपके लिए खाने गाने और रहने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं आशा है प्रकृति के सौंदर्य से सजा हुआ यह द्वीप

आपको सुकून और शांति देगा पर अब भी हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद अगले शुक्रवार को ठीक 9 बजे आपको किसी भी हाल में जलपरी पर सवार हो जाना है नहीं तो इस जादुई द्वीप के साथ आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा अभी तक आपने कुल 16 मेंबर्स की पसंद के गीतों को शामिल किया अब भी कुछ मेंबर्स बाकी हैं

इस बात का ख्याल रहे कि जब तक सारे मेंबर्स का कम से कम एक गीत नहीं सुनवाया जाएगा तब तक आपका वापसी का सफ़र पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को वापसी के सफ़र में आने वाली कुछ और चुनौतियों के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मेरे जादुई द्वीप पर आप एक हफ्ते के लिए मेरे मेहमान हैं

तो खाइए पीजिए गाइए नाचिए और मौज मनाइए नमस्कार